एवकूफ काऊम एक वक्त का किस्सा है कि आमों की झुरमुट में एक काऊओं का झुंड रहता था। आज वहां काफी रौनक थी क्योंकि मिस्टर काऊ छुट्टी पर जा रहा था और अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा था। ये रहा तुम्हारा पसंदीदा आम का हलवा मिस्टर काऊ। जी, शुक्रिया मिसेस काउनिंग। ये टहनियों का गुच्छा भिल पता नहीं तुम्हें कहां पर घुसला बनाना पड़ जाए। शुक्रिया काउटल, मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। और आखिरकार में उन सब तोहफों को समेट कर जो उसके दोस्तों ने दिए थे, मिस्टर काउ उड़ गया। मिस्टर काउ उड़ता चला गया पहाड़ों के ऊपर से, दरियाओं वो और शहरों के ऊपर से। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने दुनिया को देखा था एक दिन उसने सुना बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है उसने जल्दी ही एक درخت पर पनाह ली मुझे लगता है आज रात मुझे यहां रुकना पड़ेगा बारिश में उड़ना अच्छी तजबीज नहीं है जब मिस्टर बारिश होने वाली है, हुरा। ये पशिंदे कौन हैं? ये उड़ रहे हैं? क्या ये परिंदे हैं? और ये कितने, कितने खूबसूरत हैं? मिस्टर काओ, यानी स्काउट ने जिंदगी में पहली मर्तबा बार देखे थे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने खूबसूरत हैं। वो अपने चमकीले काले परों का मुकाबला उनके रंगबि� अचानक उसे अब कहुआ होना नागवार गुजर रहा था। मेरी जानिब देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। मैं उनकी तरह बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। वो कितने खूबसूरत और दिलकश हैं। तो मिस्टर काओ मोरों को दिन रात देखता रहा। इसके अलावा कोई भी बात उसके जहर में आ ही नहीं रही थी कि वो भी � वो खूबसूरत मोर के पर उस दिन के बाद से मिस्टर काउ मोरों के गिरे हुए पंख इकट्ठे करने लगा और जब उसने काफी इकट्ठे कर लिए तो उसने देवदार की गोंद ली जो उसको मिस्टर काउटल ने दी थी और उन परों को अपनी दुम में चिपका लिया हां अब मैं एक मोर बन गया हूं आखिरकार का घर वापस जाने का वक्त आ गया युहू तो ये सोचते हुए कि वो एक मोर बन गया है मिस्टर काऊ ने वापस घर की जाने पर किया मिस्टर काऊनी ने मिस्टर काऊ को देखा और बाकी सब कौओं को इत्तला की और जल्दी ही वो सब मिस्टर काऊ के घोंसले में इकट्ठे हो गए वापस आने पर तुम्हारा इस्तकबाल है मिस्टर काऊ तुम्हारी हम ने में बहुत याद किया। छुट्टियां अच्छी थीं, शुक्रिया। पर अब मैं एक बदसूरत कववा नहीं रहा, मैं बन गया हूँ एक खूबसूरत मोर। पर तुम भी तो एक कववा ही हो, तुम कववों को बदसूरत कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आम का हलवा लाई। शुक्रिया, पर क्योंकि अब मैं एक मोर हूँ, मैं केवल बेर ही खाऊंगा। काऊं को मिस्टर काऊ का रवैया पसंद नहीं आया, उन्होंने फैसला किया कि वे उसे अकेला छोड़ देंगे। पर अभी भी मिस्टर काऊ ने अपना सबक नहीं सीखा था। एक दिन उसने एक फैसला किया। ओह, ये बदसूरत काऊए, मैं उनके साथ क्यों रह मिस्टर काव मोरों के चला گیا. क्योंकि अब मैं एक मोर تو तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता ہوں मोरों ने एक दूसरे से مشورہ کیا और इस عجیب و غریب مور کو वहां रहने کی اجازت दे दी लेकिन एक दिन बारिश होने लगी और मिस्टर काव के मोर वाले पर गिर गए तुम तो मोर नहीं हो यकीनन मैं एक मोर मैं तुम्हारी तरह खाता हूं मैं तुम्हारे साथ रहता हूं मेरे तुम्हारी तरह ही चमकदार रंग भी रंगी पंख हैं क्या हमारी तरह के पर तुम एक हो नहीं नहीं नहीं तुम्हारे चमकीले काले पर तुम्हें इतना खूबसूरत बनाते हैं क्या मोरों ने कौवे खूबसूरत काले पंखों की तारीफ की कौवा इस पर यकीन न कर सका तुम्हारे पर इतने खूबसूरत हैं وہ تمہیں آسمان میں اونچی پرواز دیتے ہیں ان لمبے پروں کی وجہ سے ہم نیچے ہی اڑپاتے ہیں کاش ہم بھی تمہاری طرح آسمان چھو سکتے پر تم نے اپنے خوبصورت خاندان اور دوستوں کو چھوڑا اور یہاں آئے بس مور بننے کے لیے کتنی شرم کی بات ہے یہ گھر واپس جاؤ اس میں خوش رہو جو تم ہو آخر کار مسٹر کاؤ کو اپنی بے وقوفی کا علم ہوا اور وہ واپس گھر آیا हेलो मिसेस कोनिंग मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो और मैं इसी के काबिल हूं मैंने वो बनने की कोशिश की जो मैं नहीं हूं और इस सिलसिले में मैंने अपने खानदान और दोस्तों को खो दिया मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो तुम्हें मेरा आम का हलवा चाहिए यकीनन मेहरबानी करो मैं हर वक्त बेरखा खा खाकर तंग आ गया हूं मुझे मुआवज कर दो सब लोग मैं एक कवा हूँ और चाहे कितने भी पर लगा लूँ मैं कवा ही बना रहूँगा तुम्हारा फिर से स्वागत है किसी की तरह कपड़े पहनकर किसी के खाने के अंदाज की नकल करके किसी के जीने के अंदाज की नकल करके हम वो नहीं बन जाते सबसे उम्दा बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हम उसमें